करने त्र कर्णेशम देवा वज्रम पश्ये माक्ष स्थिर सुनिर्घ से अथर्वेदी मंडुट तारी का अलाद शांति प्रकरण के पैतालीस कारिका तक तो विचार हो गया है जिसमें प्रश्न प्रसंग निकला है कोई वस्तु की उत्पत्ति है नहीं कोई वस्तु उत्पन्न होता ही नहीं जैसे जादूगर के द्वारा दिखाया गया जो हाथी है वहां भी मान लोग जो तो द्वेत दो मानने वाले जो भी है जीव मानते हैं द्वेत मानते हैं जिनकी मान्यता बनी हुई है दो हेतु से मानते हैं उपलब्धि हो रही है और उसके विषय में आचरण हो रहा है उपलब्बा समाचारात माया हस्ती यथोच जादूगर के हाथी में भी दो काम दिखाई पड़ता है कल्पित आती है उसमें भी उपलब्धि और हस्ती अयम हस्ती ऐसा जमा हो जाता है उपलब्धि है और वहां पर आरोहण आदि अवरोहण क्रिया भी हो रही है हम देख रहे हैं कोई चढ़ रहा है उतर रहा है ऐसा भी दिखाता है जादूगर उपलब्धि और समाचारण दोनों वहां देखा गया किन्तु वस्तु नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये जो जागृत द्वैद है व्यावहारिक द्वैद वो भी उपलब्धि और समाचार के कारण लोगों ने इसको माना हुआ है जीवों को ना ना है। माना है अथवा द्वैध बाह्य विषय को माना है माने वास्तविक न होने पर भी व्यवहार हो जाता है विवर्त में भी व्यवहार देखा गया है वास्तविक होना पे जरूरी नहीं है ये वास्तविक नहीं है जैसे माया हस्त विवर्त है वैसे तो ये भी विवर्त है भाई सच्चिदान एक आत्मा है उस पर सारा एक कल्पना ये तो कि जो भी दिखाई पड़ता है कोई व्यक्ति चलता है चलना क्रिया दिखाई दे रही है नहीं भी हो जाती भाषण चला वस्तु एक धर्मी है ऐसा ज्ञान हो रहा है एक वस्तु है ज्ञान होता है ये सब इसमें उसमें कल्पना है जो अल अचल और अवस्तु जो विज्ञान है जिसमें कोई वस्तु भी नहीं धर्म नहीं धर्म ही नहीं ऐसा विज्ञान की कल्पना है वास्तव में विज्ञान शांत है अद्वय है उसमें कोई द्वैत विज्ञान रूप जो ब्रह्म है वो तो शांत है अद्वयत नहीं कोई तो वस्तु होना संभव नहीं माने द्वैतवादी का तर्क यही था कि उपलब्धि और समाचार के माध्यम से द्वैत को माना जा है वो हेतु है किन्तु तो विवर्त वस्तु में भी देखा गया माया हस्ती आदमी को देखा गया है जादूगर के द्वारा रचा गया हाथी उसमें भी उपलब्धि हो रहा है हस्ती का दर्शन होता है हाथी का दर्शन हो रहा है उपलब्धि हो रही है और व्यवहार भी वहां पर कोई चढ़ रहा है उतर रहा है ऐसा तो वो भी दिखाई देता है व्यवहार भी हो तो होते हुए भी कल्पित है वस्तु नहीं है ठीक इसी प्रकार की जो जागृत वेद है जिसमें व्यावहारिक व्वेद बोलते हैं उसी प्रकार है सच्चिदारहण आत्मा ये की है उसमें कल्पना है ये बता दें आगे टीका तो में कहते हैं ब्रह्मणाश्चित रूप से अजतोपात तो ब्रह्म तो है चेतन स्वरूप है वही एक तत्व है सारा संसार विवर्त है न होता हुआ दिखना विभक्त है परिणाम नहीं है ब्रह्म का ब्रह्म बिगड़ करके जगत बना हो जीव बना हो ऐसा नहीं है विवर्त तो है न होता हुआ दिख भाषना ऐसा है ब्रह्मणाश्चित रूप से अजयत्व गोपाध रूप ब्रह्म चेतन स्वरूप ब्रह्म का जो तो अजम्मा तो कहा था कोई पैदा ही नहीं होता ब्रह्म किसी वस्तु रूप से पैदा नहीं हो सकता एक जो कहा था उसका उपसार करते एवं इत्यादि कहा था एवं न जाएते चित्तम एवं धर्म अजास्पता एवं तो न पतंत कार्य का प्रचार हो गया था इसी प्रकार न जाएते चित्तम मन चित मन ब्रह्म जो चेतन ब्रह्म है चैतन्य ब्रह्म पैदा नहीं होता न जीव रूप से पैदा हो सकता है न जगत रूप से पैदा हो सकता जीव जगत का व्यवहार ठीक उसी प्रकार हो रहा है न होता हुआ व्यवहार रहा है वास्तव में जीव में जीवत्व की तो कल्पना है वस्तु तो कल्पित नहीं है वो जो हम जीवत्व तो घटाकाश करके जो मान रहे हैं वो कल्पित है क्योंकि आकाश तो कल्पित नहीं है वही आकाश घटाकाश के रूप में दिख रहा था उपाधि के कारण तो एवं मैं चित्तम इस प्रकार कोई भी माने चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो सकता एवं धर्म इसी प्रकार जीव है धर्म शरीर इंद्रियों को धारण करते इसलिए धर्म कहा है जीव को धर्म कहा यह धर्म भी अजन्मा ही है कोई पैदा नहीं हुए तो उपाधि दिखाई पड़ है उत्पत्तिपाधिक आकाश घटरूप उपाधि के, के कारण घकाश नाम से माना गया वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है तो सत्य है आकाश जो घट के भीतर आकाश है वो आकाश पहले से ही था घट बनने के पहले भी वह आकाश था वो आकाश को हम घटाकाश आकाश बोलेंगे गया वो जो घटाकाश रूपी उपाधि के कारण आया हुआ आकाश नहीं है वास्तविक तो आकाश है वो भी सत्य है त्रिकालावादी तक अब्छेद कहा कहते हैं एवं धर्म आजार जितने जीव है भी अजन है सब एवं तो ऐसे जानने वाला जो व्यक्ति होगी चेतन स्वरूप परमात्मा अजन्मा है इसी प्रकार जो तो धर्म है यह भी अजन्मा है जीव भी है इसे जानने वाले जो होंगे न पतंग विपरीय फिर वो भ्रांति को प्राप्त नहीं होंगे उनका जीवत्व तो जगत ये दिखने वाला नहीं है न पतंग विपरीय बोल दिया था टीका में कहते हैं चित प्रतिबिंबाराम जीवानाम बिंबभूत भूत ब्रह्म मातत्वाद अविशिष्ट जैसे ब्रह्म अजन्मा है वैसे ही जो चेतन का प्रतिबिंब है जीव प्रतिबिंबवाद चित्त प्रतिबिंबाराम जीवाराम मान अविद्या में प्रतिबिंबित जो जीव है अंतकरण में प्रतिबिंबित जीवों का बिंब भूत ब्रह्म मात्र बिंब रूपी होता है प्रतिबिंब का स्वरूप अगर देखना चाहे उपाधि को हटा के देखना चाहे वो बिंब रूपी होता है उपाधि अवस्था में भिन्न लग रहा है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है जल जब तक दिखाई पड़ेगा तब तक प्रतिबिंब दिखाई देगा अगर जल को शोषण कर दिया जाए रहा। बंद हो जाता है फिर कहा गया बिंब रूप ही है बिंब ही उस रूप में दिख रहा था उपाधि के कारण इसी प्रकार शनिराधि उपाधि के कारण से वही पर ब्रह्म ही जीव रूप में दिख रहा है वास्तव में जीव नहीं पर ब्रह्म ही है कहा चित्त प्रतिबिंबान जीव आना तो चेतन का प्रतिबिंब है जीव उस परमात्मा का प्रतिबिंब जो जीव बना हुआ उनका जीवों का बिंब भूत ब्रह्म बिंब क्या ब्रह्म है उसका बिंब उतने वही हो जाता है से अतिरिक्त नहीं है जी परमात्मा तो अजर तो अजतष्ट जैसे परमात्मा ब्रह्मा अजन्मा है उसके अजन्मा है क्योंकि इनका भी स्वरूप ब्रह्मरूपी है और कुछ नहीं है प्रतिबिंब का स्वरूप बिंबरूपी होता है उपाधि हटाने पर बिंब से अतिरिक्त नहीं दिखाई पड़ता उक्त तो ब्रह्मात्मा के ज्ञान से फल जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य ज्ञान हो गया यह तो इस ज्ञान का फल बताते हैं एवं एक विचार अंतर की करी है इस प्रकार से जानने वाले जो लोग होंगे आम ब्रह्मास्म में पहुंचे वो होंगे ऐसे लोग फिर भ्रांति में नहीं पड़ेंगे मैं मनुष्य हूँ ऐसे भ्रांति नहीं करेंगे मैं जीव हूँ मनुष्य हूँ ये भ्रांति है इसमें नहीं पढ़ती इस भ्रांति में नहीं पढ़ती फिर कहा श्लोकाक्षराणी के शब्दावली का व्याख्या करते विद्या भाषण एवं यथोक्त्यो हेतु न जाये तो ये यथोक्त हेतु क्या है पैंतालीस कार्य का में जो हेतु बताया था अयाचलम अवस्तुत्व विद्वान शांतबद्ध हेतु दिया था अजन्म है वो अचल है अवस्तु है इत्यादि कहा था उसने यही हेतु एवं यथोक्त हेतु न जाये थे चित्तम चित्तमान चैतन्य रूप ब्रम चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता हेतु दिया माना उत्पन्न जो दिखाई पड़ता है वो तो न होते हुए उत्पन्न दिखाई पड़ता है जैसे माया हस्ती न होते हुए उपलब्धि और समाचार आचरण हो जाता है। जादूगर के दिखाई हुए पदार्थों में आचरण भी होता है उपलब्धि भी हो रही है न होता हुआ भी उपलब्धि वैद के उपलब्धि जो हो रही न होते हुए वो सत्ता जैसे विवत्ता में दिखाई पड़ता है प्रादिभाषिक सत्ता में दिखाई पड़ता है न होते हुए भी उपलब्धि और समाचार होता है उसी प्रकार है एवं ये हेतु जो पूर्वोक्त हेतु अनुसार कारिका में जो हेतु दिया था वास्तव में अजा है अचल है अवस्तु है इन हेतु से न जाए चित्तम जो चैतन्य स्वरूप आत्मा ब्रह्म पैदा नहीं हो सकता एवं धर्म ये जीव भी पैदा नहीं हो सकते चलो ब्रह्म तो, तो पैदा नहीं होगा परिणाम ब्रह्म का परिणाम नहीं होगा ब्रह्म का पैदा होना माने जैसे दूध का दही रूप से परिणाम ऐसा तो नहीं है फिर भी जीव तो पैदा होंगे कहते हैं ना एवं धर्मा धर्मा माने आत्मा जीवात्मा भी पैदा नहीं हो सकता अजास्मृता ब्रह्मविद्वी इनको भी अजन्मा ही माना है ब्रह्मवत्ताओं ने इनकी उत्पत्ति नहीं मानी है ब्रह्मदत्ताओं ने क्योंकि वास्तविक स्वरूप जो देखते हैं यह उत्पन्न हो नहीं सकता महाकाश का भी घटाकाश के रूप उत्पन्न हो मैंने अट्रूप उपाधि को लिए बिना उत्पन्न हो सकता वो तो औपाधि तो का उत्पत्ति जो देख रहे वास्तविक नहीं है वास्तव में वो अजन्मा है ठीक इसी प्रकार है ये भी अविद्या अंतकरण आदि उपाधि के कारण से जीवन तो भाष रहा वास्तव में जीव पैदा नहीं होता यही कारण है एवं धर्म है माना आत्मा नीवात्मा को तो जो उत्पत्ति मानते हैं लोग मान उत्पत्ति श्रुतियां जो, जो उत्पत्ति दिखा रही है ये भी वास्तविक नहीं है आत्मान अजास्मता अजन्म माना ब्रह्मता ऐसे माना है धर्म बहुवचन बहुवचन कैसे करती है जीव को कहते हैं देह जीव भी अनेक नहीं एक ही है वास्तव में किंतु तो औपाधिक होने से वो ब्रह्म से भिन्न नहीं तो एक ही होगा जीव फिर बहुवचन का प्रयोग कैसे कर रहे एवं धर्म अजास्मता बहुवचन का प्रयोग कैसे हुआ कहते शरीर भेद के कारण से भिन्न भिन्न शरीर के कारण से असम कहा धर्म बहुवचन देह भेदा विधायित देह भेद का अनुकरण करने से कहा जितने देह उतने जीव दिख रहे हैं इसको लेकर कहा अद्वय से ही अद्वैयी है वो एक ही है और ब्रह्म से अभिन्न तो ब्रह्म तो एक ही है एक ही होते हुए देह भेद के कारण से औपाधिक अवस्था में भेद माना है उपचार का ये गौण प्रयोग है यह धर्म आकर बहुवचन प्रयोग किया गौण प्रयोग मुख्य प्रयोग नहीं बचा रहा था उपचारत आरोपा आरोप करके बोला शरीरादि के काम से आरोप करके प्रयोग किया। वास्तव में एक ही है। परमात्मा से कहां से कहां अजन्व पर अभी जी कहा सेथोक्त विज्ञानं जातियादी अद्वयं आत्मतान त्यक्तबाईषण पुनर्न पतंती अद्यात्तासागरे विपर्य कहा यथोत्तम तो तो विज्ञानम जात्यादि रहितम अद्वयम आत्म तत्व तो विधान दे एवं एवं विधानस तो प्रकार जानने वाले को कैसे जानना है जिस प्रकार कहा जो विज्ञान है मने विज्ञप्ति स्वरूप जो ब्रह्म है चेतन स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसको जो जानते हैं विज्ञानम कैसे जात्यादि रहितम न जन्म है न चल क्रिया है न धर्मी है वो जात्यादि रहित जाति जात्याभाषम चलाभाषम वस्तु आभाषम ची इत्यादि वास्तव में आभाष होता है नहीं आभाषव में नहीं होता उसी प्रकार आभाष तो विज्ञान जाती जिसमें जन्म भी नहीं हो सकता क्रिया भी नहीं हो सकती है वस्तु भी नहीं बनता तो धर्म भी, भी नहीं ऐसा अद्वयम आत्मतत्व विज्ञान का अर्थ कर दिया इस प्रकार का जो आत्मतत्व है वह इस ऐसे आत्म तत्व को जो जानते हैं जो लोग जानते हैं लो, कौन जान सकते हैं कहते हैं त्यक्त बाह्य ऐसा जो लोकेश हिते सुत्रे बाह्य पदार्थ जितने सब ने त्याग दिया इच्छा त्याग दी जिसने वैराग्य पूर्ण जीवन हो और वेदांत का अनुशीलन करता हो कोई जान सकता त्यक्त बाह्य त्यक्ता त्यता बाह्य बाह्य ऐसा यही जिन्होंने सारी ऐसाओं को इच्छाओं को त्याग है यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक के भोग तक पूरा त्याग किया है तैक्त वाहषण की इच्छा को परित्याग किया जीवन ऐसे लोग पुनः न पतन फिर गिरते नहीं कहा अविद्या सागर है अविद्या रूपी अंधकार जो सागर है अधेरा सागर है अज्ञान रूपी जो अधेरा सागर है तो अंत मन अधेरा होता है अज्ञान रूपी जो अधेरा सागर है फिर गिरते नहीं क्यों अंधेरे में पड़ा हुआ है दूसरे को मैं मान के चल रहा है जैसे अंधेरे में व्यक्ति उसका कुछ समझता है वैसे यहां भी अंधेरे में अज्ञान रूपी अंधेरे में पड़ा है इसे शरीर आदि को मैं मान करके चलता है तो इस अंधेरे को जिसने भरा दिया हो अविद्या रूपी अंधेरे को भगाया हो उसके दृष्टि में कोई उत्पन्न नहीं होता न पता हि अविद्या सागर है तो अज्ञान रूपी जो अधेरा रूपी सागर है अधेरा सागर है अज्ञान अधेरा भरा हुआ है पूरा ऐसा सागर है हर वस्तु का पहचान ना होना ही अधेरा होता है ऐसे सागर विपरीत में नहीं पड़ते ये कहा त्यक्त वाहम तत्व में तीन की टिप्पणी अद्वयम इत्यादि अद्वयम ब्रह्मत्म जाना जानता। उस अद्वय को ब्रह्म और आत्मा को अभेद करके जानने वाले चार में त्यक्त बाह्य शाह मानी त्यक्त अनात्म पदार्थ विलासा रहा अनात्म वस्तु जितने भी है शरीरादि जितने भी शरीर हाँ, बना रहे ऐसी इच्छा भी नहीं है अभी चला जाए ऐसी इच्छा भी नहीं है किसी वस्तु की इच्छा कर मान त्यक्त तो अनात्म पदार्थ विलास, अभिलाषा मानी इच्छा जिन्होंने त्याग दिया है अनात्म वस्तुओं की इच्छा को परित्याग कर दिया अपने आत्मा को छोड़कर के दे बाकी सब इच्छाओं को परित्याग कर दे ये मिले वो मिले वो मिले ऐसा ऐसे लोग फिर अविद्यारूपी अधेरे से आगर में नहीं पढ़ते उस आत्मा को जानते हैं क्यों कहते तत्र को मोह का शो का एक तुम अनुप्रसिद्ध मंत्र बना ईसावासिषद के सप्तम मंत्र में ना तत्र को मोह का शो का एक अनुप्रसिद्ध उस अवस्था में जब सब को बात करके आत्मभाव में व्यक्ति पहुंचा होगा शरीर भाव से ऊपर पहुंचा होगा उस अवस्था में शोक कहां मोह मोहतः जब शरीर भाव में व्यक्ति रहता है तो शोक मोह होता है शोक और मोह जब तक शरीर भाव में व्यक्ति है मनुष्य हूँ पना है तब तक है तो ऊपर के अवस्था में गया है वहां कहा शोक कहा शरीर आदि कटने आदि का शोक भी नहीं है मैं बना रहा हूं ऐसा मोह भी नहीं होता है शरीर आदि में मोह भी नहीं हुआ शोक भी नहीं होता है पेशावास का मंत्र दिया तत्र को शोक आदि उस अवस्था में जो पहुंचा हो वहां शोक मोह आदि कहा स्थान प्राप्त होता है नहीं जब तक विद्या के घेरे में है अन्य को अन्य समझ रहा है उस काल में शोक मोह के घेरे में पड़ जाता है विद्या रूपी सागर में पड़े हुए हैं और ये तो उस सागर से ऊपर हो गया है उस अवस्था में शोक शोकम कोई पूजा सुनिए हेतु कहा था भाष्य में कौन हेतु के द्वारा ऐसा जाना होगा न चित्तम इत्यादि जो कहा था कार्यकारना मुश्किल है ब्रह्म को कारण बनाना जीवों को कार्य बनाना ब्रह्म को कारण जगत को कार्य बनाना बोलना तो सरल होगा सिद्ध करना संभव नहीं दुर्भणत्वाद भड़स धातु ऐसा सिद्ध करना मुश्किल है कहना मुश्किल है कार्यकार अनिर्वचने हो जाता है और अनिर्वचने से जो सिद्ध होगा वस्तु नहीं होता हो दुर्भणवादय पांच नंबर टिप्पण कहा जन्म आदिना ड्राह जन्म के निरूपण करना भी उसी प्रकार है उस परमात्मा का जन्म होना जीव रूप से पैदा होना जगत रूप से पैदा होना भी दुर्पण मुश्किल है के नहीं हो सकता केवल ऊपर ऊपर से चल रहा है व्यवहार आगे कहते हैं चित्तम चैतन्यम ब्रह्म दिया कहा था यथोक्तम एवं यथोक्त्यो हेतु न जाएते चित्तम चित्तम मानी क्या है चैतन्य ब्रह्मा का चित्त शब्द का अर्थ चैतन्य ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता यह अर्थ करना शब्द जैसे ब्रह्म पैदा नहीं होता जीव भी पैदा नहीं होते करे भाषण आता उसका अर्थ ठिकाने का पैदा नहीं होता है यह है प्रतिबिंब है औपाधिक है प्रतिबिंब औपाधिक होता है वास्तविक स्वरूप इनता वही होता है बिंब ही होता ये बोलते हैं प्रतिबिंब नाम बिंब जैसे प्रतिबिंब जहां भी हो सूर्य आदि का प्रतिबिंब बिम्ब मात्र ही होता है उसका स्वरूप बिंब ही है उपाधि के कारण से भाषा हो वास्तविक स्वरूप उसका बिंब ही है नाम बिम्ब मात्र इसी प्रकार जीवानाम अभी ये जीव भी जो है प्रतिबिंब रूप में है जीवानाम प्रतिबिंब प्र, कल्पनाम ये प्रतिबिंब के जैसे है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है उसी प्रकार ये प्रतिबिंब जैसे बने हुए हैं कौन जीव प्रतिबिंब कल्पना कल्प प्रत्य लगा है बिल्कुल प्रतिबिंब तो नहीं है प्रतिबिंब जैसे है इनका नहीं बिंबभूत ब्रमित इसका बिंब होगा ब्रम्ह तन मात्र ही है उसे अतिरिक्त नहीं बहुवचन भागतम अद्वैय कहना और ए, एवं धर्मा करके बहुवचन कहना कैसे होगा एक अद्वै से बहुवचन भागतम तो युक्त जो अद्वय है एक है और बहुवचन का प्रयोग एवं धर्म विदान इत्यादि कैसे बोल दिया होगा बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया होगा धर्मा करके ये तो ठीक है ना यह शाह उठाए तो इसमें कहा, कहा था धर्म इत्यादि शब्द धर्म बहुवचन देहता अनु अनु बातचार था धर्मा करके बहुवचन दे अनेक शरीर होने से या जीव को धर्म शब्द से बहुवचन का प्रयोग जितने शरीर है उतने रूप में दिखाई दे रहे हैं वास्तव में जितने भी प्रतिमा पड़ते हैं तो एक ही है ना विप्प रूप ही है वो किन्तु उपाधि अनेक होने से बहुवचन का प्रयोग हो जाता है ठीक है इस प्रकार यहां पर शरीर आधी उपाधि अनेक होने के कारण से जीव को दरमा करके बहुवचन का प्रयोग है ये कहा छे सात की टिप्पणी है अद्वय, अद्वय से आत्मा एक शेष अद्वय आत्मा यह है अद्वैय आत्मा में यह क्षमता थी बहुवचन भागो में साध करने वाले कहा बहुक्ति विषय तो बहुवचन बहु उक्ति बचन व उक्ति बचदाती से तीन करके संप्रसारण करके तो उक्ति बता दिया पर उक्ति बोले वचन बोले ल्यूट करेंगे तो वचन बनेगा तीन करेंगे तो उक्ति बनेगा कहा यार बात तो अथवा ऐसा भी व्याख्या कर सकते हैं अद्वेय आत्मबोधक धर्मस्य पदस्य अद्वेय जो आत्मबोधक पद है एक ऐसे बहुवचना बहुवचना तत्व अथवा अद्वे आत्मा को बदलाने वाले जो पद को लेकर के बहुवचन का जैसे सत्यम ज्ञान ब्रह्म इत्यादि बहुवचन होता है वहां अनेक हो जाते हैं वो पद उस पद को लेकर ऐसा बहुवचन हो सकता है अशक्ता ठीक है हम कहते हैं आगे उत्तरार्धम योजना उत्तरार्ध है एवं एक बिजाननो न पतंत विपरी उत्तरार्ध है कार्य का उसका अर्थ करते भाष्य में कहा एवं चौथम विज्ञान जात्यादि रहितम्योन आत्म तत्व जानता है जान जो ऐसे लोग जानते हैं जा न जन्म है न क्रिया है न धर्मी है ऐसे जो वस्ते उसको जानने वाले लोग जो होता है विशेषण विश्लेषण किया त्यक्त बाह्यशा वही जान सकते हैं बाह्य तो विषम अनात्म विषम सारी की सारी इच्छा को त्याग दिया ये विले वो बिले कोई इच्छा नहीं उसकी हो गया निरीह हो गया हो कोई व्यक्ति जान तो संसार के वस्तु में आप आधा भी कर रहे हैं उनके बस की बात ये बताया था ठीक <laughs> है विज्ञानमें विज्ञप्ति रूपम ब्रह्म एक तरह था ऐसे विज्ञानम ब्रह्म विजान विज्ञप्ति स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है उस ब्रह्म को जो जानते हैं याद करेगा यथोध ज्ञाने मुख्यान अधिकार में व्यक्तिशत इस प्रकार जो का जो विज्ञान स्वरूप ज्ञान में मुख्य अधिकारियों का करते, करते अधिकारी कौन होते हैं बताया क्या अधिकारी बता दिया था त्यक्त बाह्य जिन्होंने बाह्य विषयों की इच्छा को परित्याग कर दिया है अनात्म वस्तु की इच्छा को परित्याग कर दिया शरीर संबंध भी रहे या जाए बना रहे यही भी इच्छा भी नहीं है अभी चला जाए ऐसी इच्छा भी ऐसे भाव कोई इच्छा नहीं वही जान सकते है भाव त्यक्त इत्यादि विशेषण लगा था त्यक्त तो भाई ऐसा पुनर न पतन दिया विद्या भांत सागरी परे का फिर वो दोबारा नहीं गिरते हैं जितना गिरना गिर गए आगे दोबारा संसार में नहीं गिरेंगे शरीर आदि ग्रहण नहीं करेंगे उक्त ज्ञान बताओ संसार संतराशा भावे प्रमा ऐसे जो ज्ञानी लोग होंगे उस आत्माभाव में जो पहुंचे हैं उस आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को जान गए हैं ऐसे लोगों का संसार के संतराश नहीं होगा शोक मोह नहीं होता जाता कष्ट नहीं होता संसार संबंध कष्ट नहीं होगा दूसरे के शरीर में रोग लग जाए तो हमें पीड़ा नहीं होती है सीधी बात यह है अगर आत्माभाव में व्यक्ति चला जाए शरीर वापस ऊपर हो जाए तो वहाँ अपना स्वरूप नहीं समझता है तो उसको दूसरे के कोई मर जाता है तो हमें कष्ट नहीं होता चाहे रहे चाहे जाए हमें हर्ष भी नहीं शोक भी नहीं है ठीक इस प्रकार होगा ज्ञान बताओ हम संसार संपरा भावे ऐसे ज्ञानियों का संसार के भय नहीं होता शोक मोह का भय नहीं होगा इसमें प्रमाण दिया ईशावासी पर मोह का शोक एकोत्त दृष्टि में पहुंच गया आत्माभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है और शोक मोह का होगा शोक मोह तो शरीर है भाव में जब तक है तब तक होता है क्यों ये कटने वाला है जलने वाला है भीगने वाला है सूखने वाला है ये है इसको जलने का डर बना हुआ है जले न जले यह कट न जाए न जाए न जाए डर है इससे अतिरिक्त तो हो चुका हो उसने कहा शोक कहा नई नी श्राणी नई नम धतः न चैनम तले स्वाभाविक अवस्था में जब तक यह शरीर अवस्था में तब तक कटने का डर है जलने का डर है सूखने का डर है बिगड़ने का डर है ये सब डर बने रहेंगे शोक मोह होगा किन्तु जब शरीर भाव से ऊपर उठ गया वो तो मान निर्विशेष भाव में पहुंचा हुआ है निर्भय भाव में पहुंचा हुआ है निर्भय भाव में कोई कुछ भी हो नहीं सकता देखो आकाश में कितने भी बम फटे आकाश को कुछ नहीं बिगाड़ सकता धरती को फाड़ देगा जल को तितर भीतर कर देगा वायु को भी कर सकता है तेज को अग्नि को भी कर देगा किंतु तो आकाश को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पदार्थ है वैसे कुछ भी चलाओ शस्त्र चलाओ कुछ चलाओ आकाश करता भी नहीं आकाश क्यों तो नहीं करता वो तो है, यह सब कटना गलना, सुखना बिघना जो होता है सावय पदार्थ में होता है शरीर आदि में होता है कभी भौतिक आकाश में भी क्रिया नहीं होती है जलना आदि तो उस सच्चता मध्य में कहा सकता कोई क्रिया नहीं है ऐसा है कहा ठीक है विज्ञानम अजम अचलमेव एवं जात्याभाषम से यदि उत्तम तरह दृष्टांत न प्रपंच विज्ञान जो अजन्मा ब्रह्म है अचल ब्रह्म है अजन्मा है विज्ञान स्वरूप ब्रह्म जो अचल ब्रह्म है कोई जाति आदि आभाष में भी दिख रहा है जन्म भी उसी का दिख रहा है और चलना रूप क्रिया भी दिख रहा है और वस्तु रूप में भी दिख रहा है कोई दिख रहा है है वास्तव में अपने स्वरूप में विज्ञान स्वरूप है अजन्मा है अचल है किंतु तो अज्ञानी के दृष्टि में चलायमान हो तो रहा है जादूगर के द्वारा दिख दिखाया हुआ हाथी में जो विवेकी होंगे वास्तव या हाथी कुछ नहीं ऐसा समझते है किंतु तो अज्ञानी जो गे हाथी को पूरे रूप से मानते हैं उसका हाथी हो रजू को जो ज्ञाता होगा वह सर्प बुद्धि उसकी नहीं होगी रज्जु के जो ज्ञान है जिनको उनको सर्प बुद्धि हो जाएगी ठीक है इस प्रकार विज्ञानम अजम अचलम एवं अचल होता हुआ विज्ञान स्वरूप जो अजलना ब्रम्ह है वह जातियाभाषम से और जातीय आभाष भी हो जाम चलाभाषम वस्तुआभाषम तथई वच इत्यादि का और स्वरूप क्या आएगा अजा अचलम वस्तुत्तम विज्ञानम शांतम्व तो पैतालीसवें कारिका का बोल क्या है ऐसा कहा तब तो ईरानी तो तो दृष्टांत ने प्रबंध उसको आप दिखाते हैं मान स्वभावता अजन्मा अचलत्वस्तु होता हुआ भी माने जाति जैसा जन्म जैसा चलाईमान जैसा वस्तु जैसा कैसे होता है वो दिखाना चाहते है ये दृष्टान्त समझाते देखो ये आलाद शांति प्रकर है यह मुख्य दृष्टान्त अब देने का जैसे जलती हुई अग्नि होती है एक लकड़ी अग्नि जली हुई है लकड़ी को पकड़ करके जो व्यक्ति ने घुमा दिया घुमाने पर गोल दिखाई पड़े कौन अग्नि तो अग्नि का स्वरूप गोलायमान नहीं है वास्तव में अग्नि अचल है वो तो लकड़ी चल रही है चल रही लकड़ी घूम रही लकड़ी वहां ईंधन घूम रहा है अग्नि नहीं घूमता ईंधन घूम रहा है उस स्थिति वहां पर क्रिया दिख रही है और पैदा भी हो गया क्या पैदा हो गया जात्याभाषण चलाभाषण एक वस्तु दिखाई दे रहा है गोल वस्तु दिखाई दे रहा है ऐसा वास्तव है वास्तव में ना वो गोलाई है वह अग्नि है मान अग्नि में विवर्ता है वो गोलाई क्या है एक विवर्त है वो उपाधि काष्ट उपाधि भूमार रूप उपाधि के कारण से एक गुलाई दिखाई दे रहा है। वास्तव में ना वो जो तो गुलाई है ना पैदा होना है ना अग्नि चल रही है ना वो अग्नि कोई वस्तु वहां धर्मी है जो दिख रहा है धर्मी है कोई वस्तु हो वैसा तो ऐसा दिख रहा है जैसा होता है उसी प्रकार से चिता एक ही आत्मा है उसी में जन्म दिख रहा है माने विवर्तवाद है वास्तविक नहीं, चलाइमान दिख रहा है और वस्तु रूप में दिखाई दे रहा है देवदत्ता आदि वस्तु दिखाई दे रहा है बिल्कुल यह है अलाप शांति प्रक्रम का दृष्टान दे रहे हैं ये ऋतुवक्राद भाषम अलातस्प ग्रहणग्राहका विज्ञान तथा ऋजुवरादि का भाषम अलात स्पंदित ग्रहण ग्रह का भाषण विज्ञान स्पंदित तथा ऋजु कभी शीधा होना कभी टेड़ा आदि होना ऋजुवक्रादि भाव होना भाषण अलात स्पंदित जैसे अलात मे जलती हुई घूमती हुई लकड़ी को अलात बोलते जलती हुई लकड़ी को अलात बोलते हैं तब वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कभी गोलाई होगी कभी चुपचाप सीधा भी रहेगी नहीं चलाएं, नहीं चलाएं तो सीधा भी रहेगा ऋझुभाव भी होगा और कभी गोलाई भी दिखाई दे रहा है टेढ़े मेढ़े भाव में दिखाई दे रही वो तो क्या अग्नि है अग्नि दिखाई दे वास्तव में अग्नि वहाँ गोलाई नहीं है विवर्ता है ऋझुवक्र आदि जो आभाष है वास्तव में ऋजुवक्र भाव हुआ नहीं टेढ़ा टोड़ा वो गोलाई बनी नहीं वास्तव में दिख रहा है भ्रांति से दिख रहा है जो सर्व होता है वो भ्रांति से दिख रहा होता है ठीक इसी प्रकार वो गुलाई न होती है हुए दिख जलती हुई लकड़ी को अला बोल, बोलते हैं जलती हुई लकड़ी को अलात शब्द से हैं। उसके चेष्टा है स्पंदित है उसके घूमने से ऐसा होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ परमात्मा दो रूप में दे रहा है ग्रहण ग्रह का ग्रह ग्रहण और ग्राह्य रूप में बैठा हुआ है ग्रहण और ग्राहक दो रूप पे दिख रहा है एक ग्राह्य होगा और एक ग्राहक होगा या दो रूप पे दिखाई दे रहा है दो प्रश्न कर दिख रहा है विज्ञान स्पन्दम तथा विज्ञान स्वरूप का स्पंदन है वास्तव में नहीं है भ्रांति है जैसे लकड़ी में गोलाई दिखा, जलती हुई लकड़ी की गोलाई भ्रांति है ठीक इस प्रकार ग्रहण और ग्राहक रूप दिख रहा यह भ्रांति है वास्तव में सारा जगत दिख रहा है आभाष है जैसे हित्वाभाष होता है आभाष जैसे ऋतु पर सर्प दिखता है सर्प नहीं है सर्पा भाष है ठीक इस प्रकार जगत को दिख रहा है जगत ब्रह्मा है जगत का आभाष है वास्तव में नहीं है ठीक अजन्मा ब्रह्म एकमात्र अद्वयात्मा ही शांत प्रमो सिद्ध होता है एक नगर टिप्पणी अलात ऋजुबकारी आकार अभासन जो अलात अला जलती हुई लकड़ी को कहते हैं अलात उसका रिजु बकरादी आकार ये आकार के द्वारा अभासन होना है कभी शीरा भी होना है कभी टेढ़े मेढ़े आकार में जाना है उसमें होना है तो यद जो होता है तद अलात स्पंदित उसको जो आभाषण भिन्न भिन्न भिन आकृति कभी ऋजु होना कभी टेढ़ा होना उसका नाम स्पंदन का अलात स्पंदितम एवं लापंदन निमित्तक जो अला को घुमाने तो का निमित्तक टेड़े मेड़े हो रहे हैं वहां कगड़ी का टेड़े मेड़े हो रहे निमित्त एक ही है निमित्त है जो घूमना गोलाई और नहीं निमित है लकड़ी को घुमाना और गोलाई है नैमित्त वो दोनों एक ही चीज है नहीं तत्पंदन तदम उसके जो स्पंदन था घुमना था उसी को ही वहां पर उपगोलाई शब्द से कह दिए निमित्त निमित्त दो शब्द एवं इसी प्रकार यहाँ भी जो दो रूप में जगत पाया जा रहा है ग्रहण और ग्राहक रूप में ग्राह्य और ग्राहक रूप में जगत पाया जा रहा है ग्रहण करने वाला और ग्राह्य वस्तु दो रूप में पाया जा रहा है एवं ग्रहणम ज्ञानम ज्ञान वह ग्रहण करने वाला और ग्राहकों विषय ग्राहकों का विषय इत्यादि जो कहा इत्यादि आकार है ग्राहको अभेतन अद्व ब्रह्मषा ब्रमात्म जानता भाषण यद्ञान स्पंद विज्ञान का स्पंदन है वास्तव में हुआ नई है मान विज्ञान विवर्त नि विज्ञान का विवर्त निमित्त है वास्तविक विज्ञान बिगड़कर नहीं है सिद्ध विवर तो रूपों तो में दिया चेतन का ही विवरत तो रूप है।, है चेतन अज्ञान के बल से चेतन है जैसे रत सर्व देखते हैं से। है चेतन अद्वय आत्मा शिरा आत्मा है हम जगत रूप में देख रहे हैं अज्ञान के माध्यम से अज्ञान हट जाए फिर ये भ्रांति में नहीं पड़ेंगे फिर जगत बुद्धि नहीं होगी भ्रांति के चक्र में नहीं पड़ेगा न पतन विभर यही बोल दिया है नहीं जाएगा अगर जानेगा रज्जू को जब तक नहीं जानता है विपरीत बुद्धि में पड़ा हुआ है सर्व बुद्धि में है रज्जू को जानने वाला उस चक्र में नहीं पड़ेगा विपरीत बुद्धि जाके बैठा होगा उसको जगत बुद्धि नहीं होगी उसकी विपरीत नहीं होगा तो अविद्या नष्ट हो गई अविद्या जो अंधेरा है नष्ट हो गया है कहां से फिर वो जगत बुद्धि अच्छा ठीक आ अप्रच्युत पूर्वस्वरूप से असत्य असत्य नाना कान अपो विवर्ता कहते देखो भाई विवर्ता का ये उदाहरण है अप्रच्युत पूर्व रूप जो पूर्व स्वरूप पूर्व में जो स्वरूप था उसको बिगड़ना नहीं है जैसा है वैसा ही रह। पुर्वसुरु रहना अप्रच्यूत पूर्वस्वरूप पूर्व स्वरूप के प्रच्युति नहीं होना ज्योगा त्यो रहना रज्जु सर्व कल्पना काल से पूर्व काल में जिस स्थिति का रजू होती है उसी काल में रजु अवस्था सर्व अवस्था में रहती तो है वो रज्रच्य पूर्वरूप यानी कि काल में बिगड़ जाए ऐसा नहीं है अब प्रच्यूत पूर्व रूप से असत्य नानाकार असत्य पदार्थ नाना, नाना आकार भाषित ना, इसको कहते हैं रज्जु है रज्जु में कोई खरोच नहीं आता तो असत्य पदार्थ भाषित होता कौन सा ये विवक्त बात ठीक इस प्रकार यहाँ अप्रच्युत पूर्व रूप कौन होता है तो उसमें क्या होगा नाना गए कौन जीव जगत आदि आ रहा ये भी वर्ग है अप्रच्य पूर्व स्वरूप रूप नष्ट नहीं होता हुआ न होकर नहीं हो दूध का दही बनने में पूर्व रूप नष्ट हो जाता है परिणाम बात है तो दूध नहीं रहेगा किन्तु रज्जु में सर्प बनने के लिए रज्जु बिगड़ती नहीं है ज्ञान के बल पर दिखाई देता है वास्ता है सर्प या प्रच्युत तो पूर्व स्वरूप वाले होते हैं विवर्तवादी वैसे ब्रह्म ज्यो का क्यों वह कुछ ने बिखड़ा है जगत रूप दिख रहा है अज्ञान के कारण। अब प्रच्युत पूर्व रूप से असत्य विवर्त जो असत्य नाना आकार भाषित होना इसका नाम हाँ, है विवर्तवाद तद अत्र विज्ञान से पंडित वो यहाँ पर नाना रूप से दिखाई पड़ना विज्ञान का स्पंदन है वास्तव में चेष्टा नहीं उसकी रज्जु में सर्वरूप दिख रहा यह रज्जु का स्पंदन माना जाएगा वास्तव में चेष्टा नहीं है नहीं कि विज्ञान में चेष्टा हो गई वो ऐसा नहीं समझ रहा अच्छा, कहा विज्ञान से इत्यादि आगे श्लोक से तात्पर्य कहा कार्य का तात्पर्य बतलाते हैं यथोक्तम इत्यादि भाषण कहा यथोक्तम परमात्म दर्शन प्रपंच विषय परमाथ दर्शन कैसा है अयाचल मतुत्व विज्ञान इत्यादि कहा ये परमार्थ स्वरूप है अजर्मा है अचल है अवस्तु है दिद्यांग का ऐसा स्वरूप बताया हुआ है तो उसका पथन करते हैं तात्पर्य बताते हैं ये तो प्रपच्चना तो तो तो तो तो तो तो उसी जो परमार्थ स्वरूप है उसको विस्तार करते हुए कहते हैं कहा परमार्थ दर्शन में दृश्यते विद्वद्वीर अनुभूयते दर्शन दर्शन क्यों कहा ज्ञानियों के द्वारा अनुभव होता है इसलिए वो दर्शन कहा परमार्थ दर्शन ऐसा देखना नहीं है अनुभव में आना है कि दर्शन व्याख्या किया दृश्यते विदीर अनुभूते हैं जो विवेकी लोग हैं उनके तुण द्वारा जो अनुभव किया जाता है इसे दर्शन कहा उसके दर्शन दृश्य से जुड़ प्रत्यय भाव में परमार्थमच च परमार्थम चाह तर्शन परमदारे समाज कारण जो वास्तविक दर्शन है अबाधित आत्म आत्मतत्व इत्यादि तो जो अबाधित आत्म तत्व तो होता है वही होता है परमार्थ दर्शन वास्तविक दर्शन अबाधित आत्म तत्व ही होता है उसी को ही प्रपंच आत्मदर्शन को यथा लोके जैसे लोक में देखो तो दृष्टान्त दे रहे हैं यथा लोके ऋजु बकर प्रकार आभाषम अलापस्पंदित उल्का चलनम कहते हैं जिस प्रकार देखा है लोक में टेढ़े मेढे आकार में लकड़ी को जिस ढंग से करेंगे सीधा हो सके है टेढ़े हो सके आकार ऐसा आएगा टेढ़े प्रकार से भाष जो तो आभाष है लकड़ी का आभाष है कभी टेढ़ा होना कभी वो होना माने अग्नि के स्वभाव नहीं है वो लकड़ी घुमाने से ऐसा हो रहा आवास है आभाषित आलात सम्बन्धन उल्का चलाना उलका मान जलती हुई लकड़ी को उल्का बोलते हैं वो आलात बोलते है उल्का बोलते हैं उसका चलन जो क्रिया हो रही कभी टेढ़ा कभी सीधा ऐसे ही जो बन रहा है ये कल, कल्पना मात्र है, वास्तव तो में नहीं ठीक इस था। ग्राँ, ग्राँ ग्राँ और ग्राँ माने और दो प्रकार ग्रहण ग्राह का भाषण विषया दो ग्रहण और ग्राह्य दो बने हुए हैं वाला एक ग्राह्य विषय दो ये भी सारा द्वैत दो में आते हैं ग्रहण और ग्राह रूप में विषय और विषय विषय होता है ज्ञान और विषय होगा विषय ये दोनों रूप से देखने वाला आभास है सब ये सब आभास है कि विज्ञान स्पंदितम इतिहास कहते क्या हैं वो विज्ञान का स्पंदित क्या चीज है विज्ञान में स्पंदन क्या होता है तो चेष्टा होनी चाहिए क्या स्पंदन होता हो तब कहा स्पंदितम वास्तव में पंदन नहीं है अचल में कहा से पंदन होना है अविद्या के कारण स्पंदन जैसा हो गया जैसे रज्जु में कोई क्रिया नहीं होती है बिना क्रिया ही सर्व पैदा होता है ठीक इस प्रकार यहाँ वास्तव में स्पंदन नहीं है वो स्पंदन क्या है पंद्रह चेष्टा होता है तो चेष्टा क्या है ब्रह्म में जगत बनने के लिए कहा स्पंदन में अविद्या अविद्या के कारण मान चेष्टा जैसा हो गया वास्तव में चेष्टा नहीं जैसे ऋजु में कोई चेष्टा के बिना सर्व होता है उसी प्रकार अज्ञान के बनवा ब्रह्म में कोई चेष्टा किए बिना जगत बन नहीं अचल से विज्ञान से पंद्रह वास्तव में पंद्रह वही रहता क्यों वो है अजाचल अवस्तुत्व इत्यादि कहा विज्ञान हम शांत करके पैंतालीसों तारीख का बोल के आया अजन्मा है अचल है अवस्तु है धर्मी नहीं विज्ञान ऐसा शांत है ऐसा कहा था नहीं अचल ऐसा विज्ञान से, से स्पन्दना जो अचल विज्ञान है विभु है और तो विज्ञान को परिचय विज्ञान थोड़ी अध्यापक है उसमें क्रिया हो नहीं सकती असल अच्छा विज्ञान में स्पंदन नाम के क्रिया नहीं है वो तो वस्तुतर दिखाई दे रहा है इसलिए क्रिया जैसे लग रही है जैसे रज्जु में स्पंदन हो गया जैसा लगता, जैसे लगता। के देव में के है स्पंदन नहीं होते चेष्टा नहीं होती सर्व अजाचलम यदि उत्तम क्योंकि पैंतालीसवें कार्य काम बोल क्या है अजाचलम अवस्तुत्व विज्ञान शांत मध्व इत्यादि बोल क्या है शब्द दिख रहे आभाष जातिभाषम चलाभाषम वस्तुआभाषम तथई वचन इत्यादि बोल क्या है पैतालीस सप्ताह का बोला है दृष्टांत भागम दृष्टान्त भाग है जलती हुई लग्नि को घूमना इसके व्याख्या करते हैं यथा है इत्यादि कहाजुप्रादी प्रकार उचनम इत्यादि कहा उलका पद जलती हुई लग्नि को गते हैं वो जो घूमे तो ऐसा हो है सिद्धांत होता है तथा इत्यादि है तथा ग्रहण ग्राह का आवास विषय आवास दो प्रकार से जो जगत आदि दिख रहे हैं ग्रहण और ग्राहक रूप में यह भी वैसा ही है वास्तव में कुछ हुआ नहीं है ब्रह्म है अज्ञान के कारण से जगत मानता है जीव मानता है अज्ञान परी हुई रजु होती है सर्व मानता अज्ञान वास्तव स्पंदन आदि नहीं होती ठीक है किम अविद्यांत्रण मुख्य में संधन विज्ञान से अन्य थे अथवा अच्छा। शंका होती है महाराज ये जो ब्रह्म का स्पन्दन माया को लिए बिना स्वतः स्पंदन क्यों नहीं होता तो मुख्य स्पंदन क्यों माना जाए ये तो औपाधिक स्पंदन हो गया माया को निमित्त मान करके पंदन जैसा जैसे अज्ञान को निमित्त बना करके रज्जु में उत्पन्न जैसा मानना होता स्पंदन माना जाता है वास्तव में पंदन नहीं तो अज्ञान को बीच में क्यों लाना मुख्य स्पंदन चेष्टा क्यों न हो ब्रह्म में यह अविद्या अंतरेगा अविद्या के बिना अज्ञान बुलाए बिना मुख्य में स्पंदन विज्ञान से क्यों एक है? क्यों है? क्यों नहीं माना जाता उसमें मुख्य हो उस द्रह में क्रिया हो स्पंदन स्वत ही हो जगत रूप में बनता हो जैसे दूध में स्पंदन होकर के दही बनता है दूध को दही बनने के लिए वहां अज्ञान की आवश्यकता नहीं है वही चेष्टा हो जाती है दूध में आप तो रह देंगे जामुन डाल करके रात भर वहां क्रिया होती रहती दही बनता है का गाढ़ा बनने के लिए चेष्टा होता है वो स्वयं है कोई अज्ञान से नहीं होता स्वयं होना पड़ता है तो ऐसी मुख्य चेष्टा क्यों शंका मंत्रन विज्ञान स्पंदन क्यों नहीं माना जाता ये शंका आ गई सात नंबर मुख्यमंत्री शब्द शब्द प्रत्येक चेष्टा चेष्टा आया है स्पंदन आया है मुख्य वृत्ति से मुख्य स्पंदन होना चाहिए क्रिया होनी चाहिए उसको क्यों नहीं लिया जाए यहां कहा कि कहा तपरा नहीं कहा उत्तर दिया था आपकी नहीं से से तो अचल है। है, है, से विज्ञान से है। अचल विज्ञान है विभू है व्यापक है विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसमें क्रिया होनी चाहिए। है चलो क्रिया वन सद ठीक है निर्भय से विभूण विज्ञान से विज्ञान हमारे निर्भय है विभू है व्यापक है ऐसा जो विज्ञान है उसका वस्तु का चलना अविद्यम एवं वास्तव वस्तुतः चलन अविकल्प से चलन विकल्प से अद्यम एवं वस्तुता चलन जो होना विकल्प से अद्यम तो कैसा है उसका चलन विकल्प जो होना चलन माने विकल्प होना अविद्या एवं अविद्यम ये वास्तव में उसने चलन किया अविद्यमान वास्तव्य नहीं है वास्तव में ऐसा होने वाला चलन जो दिख रहा है विकल्प से जो चल रूप विकल्प है अविद्यमान है वह स्पन्द स्तंभ न होता हुआ है सर्व देखना जैसा वैसा है दूध में दई बनने के लिए क्रिया इसमें वाक्य के उपक्रम दिखाएगा अजाचलम अवस्तत्व विज्ञान शांत मध्यम पैतालीस को बता उसको कहा हमको अंगुल्य कर रहे आठ नंबर ने कहा जात्यावास इत्यादि में वाक्यारंभ इतिहास 45 था, 45 में आवासन, चला आवासन, चलो, उसी का, में था। एक आथा। कारणा, अच्छा का अच्छा अच्छा शांतिक जाचल अच्छा दिया टीका में विज्ञानम शांतम यदि उत्तम दृष्टान्त ने प्रश्न विज्ञान को शांत कहा था विज्ञानम शांतम द्वयम जो पैंतालीस कार्यक्रम कहा उसके प्रष्टीकरण करते हैं कैसे शांत होता है विज्ञान उसके प्रष्टीकरण विज्ञान में ना आत्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे शांत होगा एक दृष्टान्त से स्पष्टीकरण करना नम्लाज यम अनाभासम तथा तथा। अनाभासम य स्पंदमान विज्ञानम अनाभाषम अजम तथा जो हालात में जलती हुई लकड़ी में चेष्टा रहित हो जाती है घूमना तो बंद हो जाए उस स्थिति में कैसे रहेगी शांत हो जाती है अनाभाषण वह कोई आवाज नहीं होगा वह आवाज बुलाई नहीं दिखाई देगी उस काल में जब चुपचाप लकड़ी को रख दिया जाए उस काल में बुलाई भी दिखा नहीं दिखाई देगी आवास चेष्टा रहित हो जाती है बुलबुल अस्पंद मानव आलातम जो चेष्टा रहित हुआ आलातम आलात्म शांत हो गया अनाभाषम था जिस प्रकार वो अजनमय हो जाती है वहां क्रिया नहीं हो रही है आवास रहित हो जाती है ठीक है जब जीव जगत रूप से पन्नम नहीं हो रहा है उस विज्ञान मे क्रम कहा अनाभाष आवास रहित होता है अजन्मय होता जीव काल में जन्म हो गया था जीव से पैदा हुआ दिख रहा था कि अब तो नहीं हुआ अनाभाषम एक नंबर टिप्पणा ने कहा स्पंदमान में विवर्तना जब विवर्तन में अब चुपचाप अपने स्थिति में है जो काष्ट चलती हुई लकड़ी पड़ी है वो अजरमाई होगी अब गोलाई की जन्म नहीं हो रहा है गोलाई रूप से जन्म नहीं अजरमय घोषित हो गई आभाष भी नहीं उस काल में गोलाई भी नहीं है ठीक इस प्रकार जब भी अच्छा ये भी स्पंदमान विज्ञान होगा उस काल में अनाभाष होगा अचल होगा ये टीका करते हैं शुल्क अक्षरा व्याकृति तारी का के श्रद्धा के व्याख्या करते हैं अस्पंदमान कहा कह अस्पंदमा स्पंदन स्पंदनबर्जित तदेव आलात पहले स्पंदन हो रहा था गुलाही दिख रही थी क्रिया हो रही थी लड्डू तदेव आलात वही आलाता तस्पंदम <laughs> स्पंदन वर्जित तदे आलात हो तो पूर्व आलात तो घूमने वाले आलाते हैं क्रिया रहित हो गई जो आलात जो आला था, था। उसका आवास नहीं दिखाई देगा कोई गुलाई आदि नहीं दिखाई देगी और अजन्मा ही घोषित होकर वो, हो वो माना रूपांतर में पैदा नहीं हो रहा था रूपांतर में पैदा होने से अजन्मा हो गया अजन्मा कैसे होता है ठीक इस पर तथा यहाँ भी अविद्या के कारण से जो जन्म दिख रहा था ब्रह्म का जन्म जीव रूप में जन्म जगत रूप में जन्म दिखता था ब्रह्म ही पैदा हो गया ऐसा लगता था अविद्या के कारण तो अविद्या अविद्याप्रमंदमान वही जो ब्रह्म स्पंदमान दिख रहा था अविद्या काल में जीव रूप में पैदा होना ब्रह्म का जन्म होना दिखा था अथवा जगत रूप में पैदा होना दिख रहा था वही अब स्पंदमान हो जाएगा अविद्या व्रम्ह होने का में अचल भविष्यति। विद्याभास आकार आकार से जब जबंदमान होगा उस स्थिति में अनाभाष हो जाएगा अचल हो जाएगा अजन्मा हो जाएगा अजन्मा घोषित होगा अजन्मा तो था ही पहले भी जन्म घोषित हो रहा था अविद्या से वह अविद्या हो गई उन्होंने पर आभाष रहित जन्म रहित अचल हो जाएगा माना ज्ञान की महिमा ऐसी हो जाती है रज्जो में जब तक अज्ञान है तब तक सब पैदा होता है और हवा से चले तो चलता हुआ भी दिखता है चल भी दिखाई पड़ता है एक धर भी दिखाई पड़े रज्जु को सब दिखता है जब ज्ञान का हल सब दिखता है ठीक इस चार पांच छह टिप्पणी के कहा प्रतितम अमृकरण है तदे, तदे स्पंदन काल भी जो केड़े मेड़े आकार में रहा वो उस उल्मुखी उपंदन का अभाव था फिर अजमय घोषित होता है आभासहित हो जाता है अजायमान ऋद्वादी आकार अप्रत मानवाद तद आकार अजायमान रख दिया गुरुमुख को नीचे रख दिया चुपचाप हो गया और टेढ़े टेढ़ आकार में प्रतीत नहीं हो रहा है अजायमान हो जाता उसका अजायमान घोषित हो गया तेरच तेरज आकार अजाय मानवादि आकार से जायमान न होने से तेरजा आकार अजाय मानवाद कारण जो आकारी ग्राहक और ग्राह्य रूप से परिणत हुआ जो क्रम था प्रती था उसका प्रतीत हुआ था वास्तव्य प्रतीति बोलता था ग्रहण ग्राह बना ही न था विवर्त था विवर्तमान का स्पन्नमान अनाभा अप्रत्यमान हो जाएगा वस्तु दिखना हो जाएगा अच्छा टीका में कहते तथा अविद्या तथा अविद्या कहते भाष्य में ना पूर्व में खंडाकार नहीं रहा होगा तथा विद्या ऐसा दिखता होगा सर्वंद को पता न लगे अब तो खंडाकार लगाया हुआ है और टीका में बोलने की आवश्यकता नहीं खंडाकार नहीं रहा होगा पूर्व जमाने में तब लिखते हैं ठीकाकार तथा अविद्या तथा अविद्या में अविद्या पाठ करना कि तथा विद्या ऐसा मत करना उसी प्रकार ज्ञान से ऐसा खपत करना और सवर्ण दीर्घ मामला तो का बैठ गया है भाष्य में तथा लग है विद्या करके किन्तु पूर्व जमाने में खंडाकार लगाते नहीं थे उसके बिना ही संधि को फोड़ करके देखना होता था संधि तोड़ना पड़ता था संशय हो सकता है तथा विद्य है, है।, है तथा तथा विद्यया ऐसा पाठ रहा होगा खंडाकार नहीं रहा होगा उस स्थिति में पाठ लगे अगर, अगर खंडाकार हो तो टीका व्यर्थ पड़ जाएगी इसकी आवश्यकता यह आगे टीका में कहते हैं अलाते दृष्टान्त कथन ग्रिज वक्रादी नाम कहते पूर्वादी शंका करता मारा जलती हुई लकड़ी को दृष्टांत किया उसमें जो टेढ़े मेढे आकार देख रहे हो असत्य कैसे हैं वो भी सत्य है उसको असत्य कैसे बोलते कल्पना है कैसे बोला टेढ़े मेढ़े गोलाई जो दिख रही है उसको असत्य कैसे बोल रहे हैं आप विवर्त कैसे मान रहे हैं परिणाम है वो ये पूर्वादी अलाथ दृष्टांत है आत्मा को अजन्मा अचल अवस्तु घोषित करने के लिए आपने अलाद का दृष्टांत दिया है तो हैला दृष्टान प्रम गुरु जो वक्रद असत जो तो टेढे वेड़े वे भाव जो दिख रहा है धर्म तो तो दिख रहा है वो असत का ही से सत है वो यदि आशंका ऐसा शंका होने पर उत्तर देते हैं निरूपण असमान निरूपण में सामर्थ्य नहीं होता उसका तो सत्य है करके नहीं निर्वचन नहीं कर सकते असत्य है करके भी नहीं हो सकता है सद असत उभय रूप से भी नहीं हो सकता है वह अनिर्वचने पैदा होता है ये मिथ्या होता है जो अनिर्वचन होता है वो मिथ्या होता है जो जलती हुई लकड़ी में जो गोलाई दिख रही है सत नहीं का सकते सत कहेंगे तो लकड़ी को रखते गोलाई बंद हो जाएगी लकड़ी को नीचे रख देंगे गोलाई बंद हो गई सत्य हो तो नहीं बात होना चाहिए था असत हो तो प्रती भी नहीं होनी थी प्रतिति गोलाई दिखाई दिखाई दिया हमें माने ये कोई बंधिया पुत्र जैसा असत तो वस्तु भी नहीं मान सकते सत माने तो बाद नहीं होना चाहिए बाद हो जाता है लकड़ी को नीचे रख देते है गोलाई खत्म हो तो सत नहीं मान सकते असत भी नहीं उमे तो कोई होता ही नहीं सद मिला हुआ कोई होगा ही नहीं अनिर्वचित पैदा होता है एक उत्तर दे रहे हैं निरूपण असहत्वा निरूपण में सामर्थ्य नहीं हो निरूपण में सिद्ध नहीं हो इसलिए है माने मिथ्या है वो एक आना चाहेंगे इसके लिए कार्य का है अलाते स्पंदमा वाई ना न त्र निष्पंदा नला प्रविशांति देने वाई तो ने तुछ ने तुछ ना, ना अन्य भुव तो प्रसिद्ध देते हैं चेष्टा हो रही में दिख का अन्य तो नुआ जो आवास है जो गुलाई है अन्यत्र कहीं से वहां आए हो ऐसा नहीं होता वो गोलाई लकड़ी में नहीं थी अन्यत्र कहीं से आए हो ऐसा नहीं अन्यत्र अन्यत्रा कह नहीं सब कुछ नत्र निष्पन्दे फिर जब स्पंदन क्रिया बंद हो जाए अवस्था में उससे अन्यत्र जाते भी नहीं अगर अन्यत्र से आए होते तो अन्यत्र जाना चाहिए बुलाई को ना अन्यत्र से आते हैं वो बुलाई ना अन्यत्र जाते हैं और न अलात हम प्रवेशनते और अलाद में प्रवेश करते ऐसा भी नहीं होता उसमें घुस जाते हो ऐसा भी नहीं देखता न अन्यत्रह से आए ना अन्यत्र गे ना उसमें प्रवेश करके तीनों नहीं तो तो हो सकता तो वो कल्पना ही दिखा और वस्तु होता पहले आलात में गोलाई नहीं थी तो कहा से आया हो अन्यत्र से आया हो तो अन्यत्र जाना चाहिए हलात को रखने पर जहां से आया हो वहां जाना चाहिए दिखता नहीं है न आया हुआ दिखता है ना गया हुआ दिखता है और उसका हो वहीं निकला हो कहे तो वहीं प्रवेश करना चाहिए प्रवेश भी नहीं दिखता यानी कि वो गुलाई घुस गई हो उसमें अगली ऐसा भी नहीं दिखता इसलिए मिथ्या है निर्पण करना मुश्किल है बुलाई दीख तो रही है उसका निर्वचन यही होगा कि बाहर से आएगी वही पैदा हुआ तो माना जाए बाहर से आए तो लकड़ी को रखते समय बाहर चले निकल के जाना चाहिए जहाँ से आए वहाँ जाना चाहिए वापस होते नहीं हो लोग वहाँ पैदा हुए हों तो उसमें प्रवेश करना चाहिए और प्रवेश भी नहीं दिखते हैं लकड़ी को रखते समय इसलिए क्या माना जाए उसको सत्य कैसे मानेंगे उसको यदि वस्तु तो हो तो या बाहर से आए तो बाहर जाना चाहिए उसके हो तो उसमें प्रवेश कर तो वस्तु तो मानते इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है जो जीव जगत आदिवास रहे वही से ठीक ऐसे ही ये आगे बताए अच्छा ठीक है हम हैं यदा खलु अलातम स्पंदवान समते जब जो अलात है जलती हुई लकड़ी है वह जब स्पंदमान होकर के रह रही है माने घूम रही है जब लकड़ी जब जिस काल में गुलाई दिख रही है गुलाई तथा तस्विन अन्य तो देशांतरत आगत्य आवासा भवंती न शक्य तो उस उस जलती हुई लकड़ी से अन्यत्र से वहां पर वो गुलाई आकर के घूम रहे हो ऐसा नहीं कर सकते में जो उसका लकड़ी घूम रही है उस में तस उसका माने जो जलती हुई लकड़ी में अन्यत्र आकर के आभासा बहुत अन्य तरह से आकर के वह आवास हो जाते हैं बुलाई हो जाते हैं न सक्यम ये न सक्यम वक्तों ऐसा नहीं कहा जा सकता ऋजुवक्रादी आवासा नाम देशांतराद आगोन से अन्यवाद तो आभास बन रहे टेढ़े मेढे आकार दिख रहे हैं, उनके अन्य देश से आना स्वीकार नहीं हुआ है ऐसा आगमनशम ऐसा ज्ञान नहीं होता ऐसा ज्ञान नहीं होता ये कहा टिप्पणी एक दो तीन एक ने कहा आभास अन्य ऋतुआदी आकार टेढ़े आकार है न भवंती तस्विन भवंती अनुभव है तस्विन भवंती अनुभव बाहर से आकर के होते हो ऐसा नहीं होते क्यों ऐसे स्वीकार किया ही नहीं कोई ज्ञान नहीं होता ऐसा कि से आए हो आप घुस रहे बाहर से आए हुए उपलब्धि नहीं हो रही दूसरे स्थान से आए हो वहां आए हो ऐसा उपलब्धि नहीं अनुपलब्ध प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है बाहर से आए कह नहीं सकते ये कहा अच्छा तदैव आलाहतम निष्पंदनम चेष्टा रहित लकड़ी को रख देंगे जल्दी हुई लकड़ी को नीचे रख देंगे चेष्टा रहित हो गई घूमना बंद हो गया जो वो लकड़ी अब देखते हैं अगर बाहर से आए थे वो गुलाई तो बाहर जाना चाहिए जहां से आए नहीं जाते हैं और वहीं से उत्पत्ति मानते हैं तो वहां प्रवेश करना चाहिए वहां प्रवेश करते भी दिख नहीं दिखाई देती गुलाई कहाँ गई पताई गई जो गुलाई दिख रहे थे ठीक है यदा तदैव आलातम वही जो आलात है निष्पंदनम स्पंदनवर्जित चेष्टा रहित कर दिया जाता है रख दिया जाता है जिसन रह तथा उसका अपने जगह में गए दिख रहे आवास ऐसा नहीं होता या खत्म हो गया तो वहाँ दिखे ऐसा नहीं आवास भी नहीं होता अन्यत्र आवास बनती न युगता भगवता हूँ अनुपल्भा विषय वहां भी अनुपलब्धि हो रहे गए हो तो वहां दिखना चाहिए था दूसरे स्थान में वहां भी अनुपलब्धि है गए नहीं कस चार पांच के टिप्पणी चार में कहते हैं भगवंती मानी यंती भगवंती का यंती जाते नहीं हो अन्यत्र जाते हैं भवंती का था यंती जाते हैं अन्यत्र जाते हैं ऐसा नहीं कर सकता ना क्यों अनुपलब्बा विशेषात कहा पांच में कहा अनुपलब्धता स्तुल्य अनुपलब्धि है बाहर से आते हुए में भी नहीं दिखा अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित हो रहा वो गए होते तो वहां देखना चाहे वहां भी अनुपलब्धि हो रही है बाहर अनुपलब्धि प्रमाण से वो बाहर गए भी नहीं कर सकते आगे कहते हैं आवासा तस्मिने बालाते दे तद अनुपाद वो आवाज जो है उसी में लीन हो जाएंगे ऐसा भी नहीं मान सकते उसमें प्रवेश करेंगे कोई जल्दी हुई लकड़ी में प्रवेश कर, कर जाते ऐसे नहीं उसके उपादान कारण नहीं है उससे वो उत्पन्न हुए ही नहीं कहते है कहते हैं नाशा तस्मिन उस लियन दी ना तद अनुपाद अनुपात उपादान कारण नहीं है उसके उपादान कारण ये नहीं है उपादान तो है परिणाम उपादान नहीं है यदि इस अलातन उपादान यदि अलात में क्या होता है स्पंदन का निमित्त जो अलात उपादान होता तदा निमित्ताभाव मात्रा नैमित्त का भाव आकर्षनात् आकार स्पंदनाभावी अलाते भवे यदि नहीं ये जो निमित्त कारण माने के उपादान कारण तो नहीं है माने वो जलती हुई लकड़ी से पैदा नहीं हुई है, है वो उपादान कारण नहीं है तो, निमित्त कारण माने के जलती हुई लकड़ी का ऐसा कहें तब भी नहीं होगा बंधन निमित्त कारण माने को कहा यदि स्पंदनम निमितम स्पन्दन निमित्त कारण है अलातम उपादान कारण ऐसा मानेंगे स्पंदन को निमित्त कारण मानेंगे और अलात को उपादान कारण मानेंगे दो कारण मानेगे अलग को निमित्त होने के बारे वो नहीं दिख रहे माने के कहते तथा निमित्ताभाव मात्रा नैमित्त का अभावर्शार्थ कहते देखो निमित्त के निमित्त कार्य अभाव मात्र से नैमित्त कार्य का अभाव नहीं मिलता है नैमित्त का अभाव आदर्शनाथ नैमित्य का अभाव नहीं देखा गया है प्रीति पक्राद आकारा स्पन्दना भावे भी अलाते भवि वहां न होने पर भी में होना चाहिए ये भी नहीं है। दृष्टांते, तो, तो, में जो देखा गया आवास है उसको मिथ्या ही मानना पड़ेगा वो बाहर से आए हुए तो बाहर जाते हुए दिखना चाहिए नहीं, नहीं दिख रहा है अनुपलब्ध प्रभाव बाधित कर रहा है इसमें प्रवेश करना भी वैसे दिख रहा है नहीं हो रहा है तो न होता हुआ भाषण मानना पड़ेगा यह दृष्टान्त हो गया इत कांच इत्यादि समझोग्य है ओं भद्र कर्णे भद्रे वाजाशे